कर्म मार्ग में भक्ति का महत्व 818. विशेषकर इस कलयुग में अनासक्त होकर कर्म करना बहुत ही कठिन है इसलिए इस युग के लिए कर्मयोग ज्ञान योग, योग आदि की अपेक्षा भक्ति योग ही अच्छा है परंतु कर्म कोई छोड़ नहीं सकता मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही है मैं विचार कर रहा हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ यह भी कर्म ही है प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म मार्ग सहज हो जाता है ईश्वर पर प्रेम भक्ति बढ़ने से कर्म कम हो जाता है और जो कर्म रहता है उसे उनकी कृपा से अनासक्त होकर किया जा सकता है भक्ति लाभ होने पर विषय कर्म धन मान यश आदि अच्छे नहीं लगते मिश्री का शरबत पीने के बाद गुण का शरबत भला कौन पीना चाहेगा आठ सौ उन्नीस ईश्वर में भक्त हुए बिना कर्म बालू की भीती की तरह निराधार है पहले भक्ति के लिए प्रयत्न करो फिर तुम चाहो तो ये सब स्कूल दवाखाने आदि आप ही बन जाएंगे पहले भक्ति फिर कर्म भक्ति के बिना कर्म व्यर्स है 820 इस कलयुग के लिए नारदी भक्ति ही श्रेयस्कर है शास्त्रों में जिन सब कर्मों का विधान है उन्हें करने की आजकल फुर्सत ही कहाँ आजकल के बुखार में दसमूल काढ़ा नहीं चलता उस काढ़े का असर होने के पहले ही रोगी ठंडा हो जाता है अब तो फीवर मिक्सर के दिन हैं। 821 भक्त कर्म के भार के कारण भगवान में मन नहीं लगाया जा सकता श्री कृष्ण हाँ यह ठीक है परंतु ज्ञानी अनासक्त होकर काम कर सकता है इस कारण उस पर कर्म का परिणाम नहीं होता यदि तुम हार्दिक भाव से यह चाहो तो भगवान तुम्हें सहायता करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा कर्मबंधन दूर हो जाएगा 822 एक बार श्री रामकृष्ण ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है तुम दया से प्रेरित हो परोपकार के कर्म करते हो यह सत्युगुण की प्रेरणा है अगर यह दया दाक्षण्य दान आदि भक्ति सहित निष्काम होकर किया जा सके तो इससे ईश्वर लाभ होता है आठ क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूले रहना चाहिए मन का कुछ अंश सदा ईश्वर में लगाए रखना चाहिए तुमने देखा होगा दुर्गा पूजन के समय देवी के पास एक दीप जलाना पड़ता है उसे सदा जलाए रखा जाता है कभी पूछने नहीं दिया जाता उसके बूझ जाने पर गृहस्थ का अमंगल होता है इसी प्रकार हृदय कमल में इष्ट देवता को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए संसार के काम काज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टि डालकर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है या नहीं